संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्वसेन के हाथ से कर्ण की पराजय द्रोण के साथ दुर्योधन की सलाह तथा तो मनो और के साथ उसका युद्ध। भूतराक्ष ने कहा संजय मुझे तीनों लोगों में ऐसा तो कोई भी वीर दिखाई नहीं देता जो रणांगन क्रोध से भरे हुए भीम के सामने टिक सके भला जो रथ पर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 जिस समय भीमसेन इस प्रकार गर्द रहे थे उस समय महाबली कर्ण भी बड़ा भीषण सिंहनाद करता हुआ युद्ध करने के लिए उनके सामने आया जब भीमसेन ने उसे अपने सामने खड़ा देखा तो वे एकदम क्रोध से तम तमा उठे और उस पर पहने बाणों की वर्षा करने लगे कर्ण ने भी बदले में बाण बरसाते हुए उन्हें दृढ़ता से सहन दिया उस समय भीमसेन का भीषण सिंह सुनकर आने को योद्धाओं के धनुष पृथ्वी पर गिर गए के हाथों से हथियार यह देखकर कर्ण ने भीमसेन पर बीस मार छोड़े तथा पांच बाणों से उनके सारथी को बूंध दिया इस पर भीमसेन ने उनका धनुष काट डाला और दस बाणों से उसे भी घायल कर दिया उन्होंने बड़े वेग से तीन धनुष की डोरी काट गई तथा एक भल्ल से सारथी को रथ से नीचे गिराकर उसके चारों घोड़ों को धराशायी कर दिया इससे भयभीत होकर कर्ण तुरंत ही अपने रथ से कूद कर के रथ पर चढ़ गया इस प्रकार संग्राम में कर्ण को परास्त करके भीम के समान बड़े जोर से गरजने लगे। प्रसन्न हुए इसके पुत्र दुर्योधन ने देखा कि हमारी सेना तितर बितर हो रही है तथा अर्जुन सातके और भीमसेन जयद्रथ के पास भुग चुके हैं तो वह बड़ी तेजी से द्रोणाचार्य के पास आया और उनसे कहने लगा आचार्य चरण अर्जुन भीमसेन और सातकी ये तीन महारथी हमारी इस विशाल वाहिनी को परास्त करके बेरोकोक सिंधु राज के समीप पहुंच गए हैं ये तीनों ही किसी के काबू में नहीं आए हैं और वहां भी हमारी सेना का संघार कर रहे हैं गुरु जी के और भीम किस प्रकार आपको परास्त करके निकल गए यह बात तो समुद्र को सूखा डालने के समान संसार को आश्रय डालने वाली है जब ये तीनों महारथी आपको लांग कर निकल गए तो मुझे निश्चय होता है कि संग्राम में अभाग्य दुर्योधन का नाश अवर है खैर होना था, सो तो हो गया। अब आगे के लिए विचारिए और सिंहराज की रक्षा के लिए हमें जो कुछ करना चाहिए उसका निश्चय करके वैसा ही प्रबंध कीजिए दोन ने कहा था इस समय हमारा तो कर्तव्य है वह देखो पांडवों के तीन महारथी हमारी सेना को मांग कर भीतर घुस गए हैं इस समय जयद्रथ को क्रोध में भरे हुए अर्जुन से बहुत हुआ है। उसकी रक्षा करनी चाहिए इस युद्ध द्वीप में हमारी जीत हार उसी के ऊपर अवलंबित है अतः जहाँ बड़े बड़े धन्यधर जयद्रथ की रक्षा करने में तत्पर है वहां तुम शीघ्र ही जाओ और उन रक्षकों की रक्षा करो मैं यही रहकर तुम्हारे पास दूसरे योद्धाओं को भी भेजूंगा और स्वयं पांचाल पांडव तथा वीरों को आगे बढ़ने से रोकूंगा। आचार्य की यह आज्ञा सुनकर दुर्योधन अपने ऊपर यह भारी भार लेकर अपने अनुयायियों के सहित तुरंत ही वहां से चल दिए जिस समय अर्जुन ने कौरव सेना में प्रवेश किया था उस समय कृतवर्मा ने उनके चक्र रक्षा तमौजा और युधाम को भीतर नहीं जाने दिया था अब वे बाहर भी बाहर जाकर बीच में से सेना में घुसकर कर अर्जुन के पास पहुंच गए कर युद्ध तब युद्धाम तीस बाणों से दुर्योधन पर बीस से उसके सारथी पर और चार से चारों घोड़ों पर चोट की दुर्योधन ने एक बाण से युद्धामु की ध्वजा और एक से उसका धनुष काट डाला फिर एक बार से उसके सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया और चार से चारों घोड़ों को बुध डाला इस पर ने क्रोध में भरकर से दुर्योधन के वक्षस्थल पर वार किया तथा उत्तम ने उसके सारथी को बाणों से विध यमराज के घर भेज दिया तब दुर्योधन ने पांचाल राजकुमार उत्तमौजा के चारों घोड़ो को और दोनों अगल बगल के सारथियों को मार डाला घोड़े और सारथियों के मारे जाने पर उत्तम बड़ी फुर्ती से अपने भाई युधा मिनु के रथ पर चढ़ गया वहां से उसने दुर्योधन के घोड़ों पर बहुत से बाढ़ बरसाए उनसे वे मरकर पृथ्वी पर गिर गए फिर उसने बड़ी फुर्ती से दुर्योधन के धनुष और तरकत भी काट डाले तब दुर्योधन रथ से कूद पड़ा और हाथ में गदा लेकर दोनों भाइयों की ओर दौड़ा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 श्री कृष्ण और अर्जुन के पास जाने के लिए ही सुख थे किंतु जब वे उस ओर चलने लगे तो कर्ण ने पीछे से जाकर उन पर बरसाने आरंभ कर दिए और उन्हें ललकार कर कहा भीम आज अर्जुन को देखने के लिए उतारने होकर तुम मुझे पीठ दिखाकर कैसे जाते हो तुम्हारा यह काम कुंती के पुत्रों के योग्य तो नहीं है जरा मेरे सामने डट मुझ पर बाढ़ वर्षा करो भीमसेन कर्ण की इस चुनौती को संग्राम भूमि में सह सके और अपना समाप्त किया और फिर उसका भी अंत करने के लिए रोज में भर कर तरह तरह के बाढ़ बरसाने लगे उन्होंने इक्कीस बार छोड़कर कर कर्ण के शरीर को बिंद दिया कर्ण ने भी पांच पांच बाढ़ मार कर उनके घोड़ो को घायल कर दिया फिर थोड़ी भी देर में कर्ण के धनुष से छोटे हुए बाणों से भीमसेन तथा उसके रथ ध्वजा और सारथी सभी आच्छादित हो गए उसने चौसठ बाणों से भीमसेन का सुदृढ़ कवच काट डाला तथा उन पर अनेकों मर्म भेदी नाराजों से चोट की उस समय कर्ण ने बाणों की ऐसी छड़ी लगा दी कि उसके बाणों से विधा हुआ भीमसेन शरीर से सेह की कंटका किर्ण देव के समान प्रतीत होने लगा भीमसेन कर्ण के इस बर्ताव को सह न सके उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उन्होंने कर्ण पर पच्चीस नाराज छोड़े इसके बाद उन्होंने उस पर से घोड़ों का सफाया कर अनेकों चमचमाते हुए बाढ़ उसकी छाती में मारे वे उसे घायल करके पृथ्वी पर जा पड़े कर्ण को अपने पुरसार्थ का बड़ा अपमान था किन्तु इस समय उसका धनुष कट चुका था इसलिए वह बड़े असमंजस में पड़ गया अंत में वह एक दूसरी रथ पर चढ़ने के लिए दौड़ गया